अब 17 ऋचा वाले 52वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में किससे अधिक सुख होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो सुख मेघों से उत्पन्न होता है वह सुख न दिवस में न पृथ्वी न संगत न कर्मों से होता है इससे यज्ञ करने वाला ही सुख का भागी होता है फिर कौन मनुष्य निंदा करने और वर्जने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो मनुष्य अतिमान धनाधिकों से द्वेष और अच्छे सज्जनों की निंदा करते हैं वे दंड देने निंदा करने और सोच करने योग्य हैं फिर मनुष्य कैसे परीक्षक हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम इस धन के रक्षक क्यों नहीं होते स्तुति प्रशंसा करने वाले हम लोगों की निंदा करने वाले भ्रम से मत देखो जो निश्चय धनपति तथा वेद विद्या से द्वेष करते हैं उनका संग युद्ध बिना मत करो फिर मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम इस प्रकार युक्त आहार विहार करो जिससे सब सृष्टिस्त पदार्थ दुख देने वाले न हों और शुभ गुणों को तुम लोग प्राप्त होओ फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे प्रीति से अध्यापक और उपदेशक विद्यार्थियों को और उपदेश सुनने वालों को विद्वान करके सुखी करते हैं वैसे ही पढ़ने वाले और उपदेश सुनने वालों को चाहिए कि विद्वान होकर भी इसका सदा सत्कार करें फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजा न्याय और पुरुषार्थ से प्रजा की निरंतर रक्षा करता है उसकी पिता के समान प्रजा जन पालना करते हैं फिर पढ़ने वालों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में नेदिष्टम यह पद पिछले मंत्र की अनुवृत्ति में आता है विद्यार्थियों को चाहिए कि परीक्षा करने वाले विद्वानों की प्रार्थना कर परीक्षा में सुनाने योग्य समस्त सुना और पढ़ा विषय उनके समीप से निवेदन करें तथा वे परीक्षक भी अच्छे प्रकार परीक्षा कर गुण दोषों का उपदेश दें ऐसा करने पर पढ़ना निर्दोष हो फिर अध्यापक और अध्ययन करने वाले परस्पर कैसे व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जो सत्य विद्या दान से तुम सब लोगों को सुशोभित करता है उसे तुम सब प्रतिशोभित करो अर्थात बदले में सुशोभित करो फिर मनुष्यों को कैसा नियम करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ पितृजनों को राजनीतिवा अपने कुल में यह दृढ़ नियम करना चाहिए कि जितने हमारे संतान हैं वे ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं के ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को करें जो इनका विनाश करे उसे राजा वाकुलिन निरंतर दंड देवे फिर मनुष्य क्या कामना कर विद्याओं को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं भावारथ जो अध्ययन करने और परीक्षा कराने को चाहें वे मद करने कुचित बुद्धि वानाश करने वाले पदार्थों को छोड़ के दुग्ध आदि बुद्धि के बढ़ाने वाले उत्तम पदार्थों को सेवन फिर मनुष्य किसके साथ क्या करें इस विषय को कहते हैं भावारख वे ही मनुष्य चाहे हुए पदार्थों को पा सकते हैं जो सबके लिए श्रेष्ठ पुरुष को अधिष्ठाता करते हैं फिर मनुस्य कैसे राजा को करें, इस विशे को कहते हैं, भावार्थ, हे राजा प्रजा जन्द, आप जो हमारे बीच शुभ गुण कर्म सुभाव युक्त हो, उसी को राज करने में अच्छे प्रकार युक्त करो। फिर मनुष्यों को कौन बुलाकर सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को सदैव जो विमानस्थ अंतरिक्ष में वा जो बिजली की विद्या में कुशल हैं और जो पढ़ाने वा परीक्षा करने में निपुण धर्मनिष्ठ आप्त विद्वान हो उनके निकट जाकर और उनको अपने समीप बुलाकर सत्कार कर, कर इनसे सुनना चाहिए और सुना हुआ सुनाना चाहिए जिससे सुनने में वा विज्ञान में श्रम न हो फिर कौन संग करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिन विद्वानों का वचन असत्य नहीं होता तथा जिनका संग सर्वदा सुख और विज्ञान का बढ़ाने वाला है और जो भूमि और सूर्य के तुल्य सबके पालने वाले और विवाद सुनकर पक्षपात को छोड़ न्याय करने वाले हों उनके निकट स्थिर होकर सदैव आनंद को प्राप्त हो फिर मनुष्यों से कौन नित्य सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो इस वर्तमान समय में दिन रात्रि मनुष्यों के आरोग्य आयु और विज्ञान को बढ़ाने तथा मेघ के समान पुष्ट करने वाले हैं वे ही सबसे सत्कार करने योग्य हैं फिर वे विद्वान कैसे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो बहनी और मेघ के समान सबकी बुद्धि को बढ़ाने वाले वह वा रक्षा करने वाले सब प्रजाजनों को सुख में धारण करते हैं वे जैसे मेघ पृथ्वी पर गर्भ को धारण कर औषधियों को उत्पन्न करता और जैसे अग्नि वाणी को विधान करता अर्थात बिजली रूप होकर तड़कता है वैसे वे सुखों का विधान करने वाले होते हैं यह आप जानो फिर कौन इस संसार में आनंद देने वाले होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे ईधनों में प्रदीप्त अग्नि में वेद मंत्रों से सुगंधाद युक्त होम किया पदार्थ सब जगत को सुखी करता है वैसे सुपात्रों में विद्वानों की बोई हुई विद्या सब जगत को आनंदित करती है इस सुक्त में विश्ले देवों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 52वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 35वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में मनुष्य किसके लिए किनका सेवन करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य उत्तम बुद्धि पाने के लिए विद्वानों की सेवा करते हैं वे वेगवान रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान के समान एक विद्या से दूसरी विद्या को शीघ्र प्राप्त होते हैं अब स्त्री पुरुषों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विदन्नबा विदुषी आप हम लोगों के लिए उत्तम पति उत्तम भार्या प्रशंसित धन की प्राप्ति कराके उत्तम शिक्षा से धर्म आचरण की प्राप्ति कराइए फिर विद्वान जन किसके लिए क्या प्रेरणा करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक उपदेशक व राजन विद्याद शुभ गुणों की प्रवृत्ति के लिए न देने वालों को भी दान करने के लिए प्रेरणा देव और जुआ खेलने वाले पाखंडियों को मारो अर्थात तार्ण न देव फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप उत्तम निर्भय मार्गों को बनाओ उनमें विपथ गामियों को मारो जिससे सबकी बुद्धि उत्तम कर्मों में उन्नति करने के लिए प्रवृत्त हो फिर राजा से कौन पीड़ा देने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो अपवित्र शिक्षा देने वाले और छली पुरुष अपने राज्य में हों उनको अच्छे प्रकार दंडो जिससे न्याय मार्ग के बीच हम लोग सुखी हों फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप दुष्टों को दंड देकर श्रेष्ठों का सत्कार कर सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देओ भावार्थ राजा वादी और प्रतिवादी अर्थात झगड़ालू प्रति झगड़ालुओं का लिखा पढ़ी पूर्वक न्याय करें फिर विद्वान को कैसे किसके लिए प्रेरणा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप विद्या और धन की प्राप्ति की प्रेरणा के समान राजनीति को धारण करो जिससे सबकी न्याय व्यवस्था हो मनुष्यों को क्या बढ़ाकर किसकी प्रार्थना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस क्रिया से पशु बढ़ें उस क्रिया को बढ़ाकर सुख को मांगो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को गौ पशु और धन धान्य की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ जनों के समान महान पुरुषार्थ करना योग्य है इस सुक्त में राजमार्ग डाकुओं का निवारण उत्तम दक्षिणा देने वालों को प्रेरणा दुष्टों को मारना श्रेष्ठों की पालना और पशुओं का बढ़ाना कहा है इस कारण इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी योग्य है यह 35वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ